ग्रह एक का, भाग तीसरा महाद्वीप यदि आप विश्व के मानचित्र को देखेंगे तो आप पाएंगे कि दक्षिण अमेरिका का पूर्वोत्तर तटी किनारा और अफ्रीका का पश्चिमी तटीय किनारा दोनों एक दूसरे में ताला चाबी जैसे सटीक तरीके से गुदे दिखेंगे इस विशिष्ट लक्षण को पहली बार सत्रहवीं सदी में ब्रिटिश वैज्ञानिक सर फ्रांसिस ने देखा उनके अवलोकन से यह बात सामने आई कि क्या इस विशिष्ट आकार की समानता में शुद्ध संयोग या इसके अलावा कुछ विशेष था किंतु के पास इस बात का कोई उत्तर नहीं था। इस घटना के प्रथम सही व्याख्या जर्मन मौसम विज्ञानी ने 1912 में की उनके अनुसार अतीत में विश्व के सभी महाद्वीप आपस में एक विशाल महाद्वीप के आकार में जुड़े थे इस विशाल महाद्वीप को पिया नाम दिया गया था जिसका अर्थ है ग्रीक भाषा में सभी भूखंड है करीब 20 करोड़ वर्ष पूर्व के टूटने से इसके हिस्से एक दूसरे से दूर जाने लगे थे इसी घटना के परिणाम स्वरूप महाद्वीपों का वर्तमान स्वरूप अस्तित्व में आया है यह स्वीकार किया गया तथ्य है कि पृथ्वी के इतिहास में महाद्वीपों की अनेक बार आपस में टकराहट से अति महाद्वीपों का निर्माण हुआ यद्यपि महाद्वीपों पर भूपटल मोटी है लेकिन यह महासागरी भूपटल की तुलना में अधिक आसानी से टूटती है जैसे ही अति महाद्वीप टूटकर छोटे टुकड़ों में बढ़ने लगा पृथ्वी के प्रावार से पदार्थ निकलकर उस रिक्त स्थान को भरने लगे जिससे नई महासागरी भूपटल का निर्माण हुआ जैसे जैसे महाद्वीप दूर होते गए वैसे वैसे नए महासागर बेसनों का निर्माण होने लगा पृथ्वी की सतह का लगभग एक तिहाई भाग महासागरी भूपटल से घिरा हुआ है इसलिए यह भाग टकराहट के पहले बहुत दूर नहीं गए। जब दो महाद्वीप महाद्वीप तब एक पुराना महासागर बेसिन नष्ट हो गया। संभवतः पिछले दो अरब वर्षों या इससे भी अधिक समय में गतिमान है लगभग अस्सी करोड़ वर्ष पहले महाद्वीप ने आपस में जुट कर रोडेनिया कहलाने वाले एक विशाल महाद्वीप का निर्माण किया था तब आज का उत्तरी अमेरिका इस महाद्वीप के केंद्र में था। करीब 75 करोड़ वर्ष पहले रोडेनिया अनेक भागों में टूट गया ये भाग करीब 50 से 25 करोड़ वर्ष पूर्व पुनः टकराइए अपाले पर्वत का ऊपर उठना आज के उत्तरी अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका की आपसी टकराहट का ही परिणाम है इसी प्रकार आज के साइबेरिया और यूरोप वाले भागों की टकराहट के कारण यूराल पर्वत का निर्माण हुआ